प्रवाचक पुषोत्तम शर्मा मुख्य मुख्यवाता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद प्रात साध नववादने डिजिटल इंडिया इतने लाभि साकम दृश्यश्रव्यसचारध्यमें संवाद क्यों नीतिया संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक गुजरातराज्यम शीर्षक्रम विदेक झारखंडराज्यम अंतिमक्रम षति तमिलनाडुराज्ये नीलगिरी जनपद से मंदाता क्षेत्र बसयान दुर्घटनाया महिला समें अच्छा मुस्लिम मतावीना पवित्र रमजानसपूर्ति सूचक ईद उल फितर पर्व संपूर्णे भारत शनिष्य वार्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद प्रातः साध नववादना डिजिटल इंडिया इतने लाभासह वीडियो कॉन्फरेन्सीग् दृश्यश्रव्यसचारध्यम संवाद क्य कार्यक्रम से प्रसारण डी डी न्यूज वाहनिया अथ चरन्द्र मोदी ट्वीट इ्मा भाईस्वीट सन्देशनोक्त ये प्राशासनिके कार्याच पारदर्शकोपन निर्धनेभ्य साहायव नीति संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक गुजरातराज्यम शीर्षक्रम विदे झारखंडराज्यम अंतिम क्रम ठति गुजरात सेनतर मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र राजोत्तर हिमालय संपृक् राज्यु त्रिपुरा शीर्ष स्थने तत परं हिमाचल प्रदेश सिक्किम असम राजनीति विदं नीतिया जल प्रबंधन दृशा प्रथम बारकनमीदं वि गिने नवद्यां जल संसाधन मंत्रि नितिन प्रकाशिता तमिल्नाडुराज्ये नीलगिरिजनपदस्य मन्दादा क्षेत्रे बसयान दुर्घटनायां महिलात्रयं समेत्य सप्तजनाः मृताः अष्टाविंशतिश्च व्रणिताः राज्यपरिवहन निगमस्य यानमिदं कुन्नूरात् गच्छति स्म अस्यां दुर्घटनायां मुख्यमन्त्रिणा के पलानीस्वामिना दुःखं प्रकटितम् प्रत्येकस्य मृतकस्य परिवाराय द्विलक्ष रूप्यकाणाम् समुद्घोषितः जम्मूकश्मीर वरिष्ठ पत्रकार राइजिंग कश्मीर पत्र संदक सुत बुखारीण हत्या सज्जा गत साय श्रीनगरे अज्ञात भुसुंडीधारक गोलिका तस्जी सुरक्षाट गोलिश्ते भट स मृत अपरश व्रणीता गृहमन्त्रिणा राजनाथसिंहेन सूचना प्रसारण मन्त्रिणा राज्यवर्धन राठोरेण जम्मूकश्मीरस्य मुख्यमन्त्रिणा च विषयेऽस्मिन् दुःखं प्रकटितम् मुस्लिम मतावलम्बिनां पवित्र रमजान मास पूर्तिसूचकम् ईद उल फितर पर्व सम्पूर्णे यत् गतरात्रौ चन्द्रमसः दर्शनाभावात् पर्वेदं शनिवासरे समायोजयिष्यते अपरत्र सउदी अरबे संयुक्त अरब अमीराते च अद्य ईद उल फितर पर्वणोल्लासः भविष्यति असमराज्ये जलपूरकारणात् जनजीवनं पर्याकुलितमस्ति राज्यस्य सप्तजनपदेषु सप्ततिसहस्राधिकैकलक्षजनाः प्रभाविताः वर्तन्ते पञ्चत्रिंशत् सहस्राधिकजनाः साहाय्यशिबिरेषु प्रवेशिताः सन्ति राष्ट्रियापदुद्धारबलं राज्यापदोद्धारबलं च हाय्योदार कार्य निुक्त फीफेती विश्वचक पादुक स्पर्धियां प्रारंभ द्वंद सऊदी अरब दलं मॉस्को नगरे लुज्नीकी क्रीडांगणे क्रीडिता सऊदी अरब वृंदम पंच शून्यम अंका पराभूत भारत अफ्गानिस्ता क्रिकेट निकष स्पर्धा अद भारतीय दलं प्रथम पर्याए षका हानौ सप्तुतरिशत धावनाके अग्रे क्रीडिष्य